पत्रावली 302 कुमारी जोसेफिन मै क्लाउड को लिखित द्वारा कुमारी मूलर एयरली लाज रिज्वे गार्डन्स बिबल्डन इंग्लैंड 7 अक्टूबर अठारह प्रिय जो पुनः उसी लंदन में और कक्षाएं भी यथावत शुरू हो गई है मेरा मन आप ही उस परिचित मुख को चारों ओर ढूंढ रहा था जिसमें कभी नृत्याह की एक रेखा तक नहीं दिखती थी जो कभी परिवर्तित नहीं होता था और जिससे मुझे सदा सहायता मिलती थी तथा जो मुझमें शक्ति एवं उत्साह का संचार करता था और कई हजार मील की दूरी के बावजूद वही मुखमंडल मेरे मनस्श के सम्मुख उदित हुआ क्योंकि उस अतिद्रिय भूमि में दूरत्व का स्थान ही कहाँ है अज तो तुम तो अपने शांतमय तथा पूर्ण विश्रामदायक घर लौट चुकी हो परंतु मेरे समक्ष प्रतिक्षण कर्मों का तांडव बढ़ता ही जा रहा है फिर भी तुम्हारी शुभ कामनाएं सदा ही मेरे साथ है ठीक है ना? किसी गुफा में जाकर चुपचाप निवास करना ही मेरा स्वाभाविक संस्कार है किंतु पीछे से मेरे अदृष्ट मुझे आगे की ओर धकेल रहा है और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। अदृष्ट की गति को कौन रोक सकता है ईसा मसीहें अपने पर्वत पर उपदेश सरमोन ऑफ द माउंट ने यह क्यों नहीं कहा जो सदा आनंदमय तथा आशावादी हैं वे ही धन्य हैं क्योंकि उनको स्वर्ग का राज्य तो पहले ही प्राप्त हो चुका है मेरा विश्वास है कि उन्होंने निश्चय ही ऐसा कहा होगा यद्यपि वह लिपिबद्ध नहीं हुआ कारण यह है कि उन्होंने अपने हृदय में विश्व के अनंत दुख को धारण किया था एवं यह कहा था कि साधु का हृदय शिशु के अंतकरण के सदृष्ठ है मैं समझता हूँ उनके हजारों उपदेशों में से शायद एकाद उपदेश जो याद रहा लिपिबद्ध किया गया है हमारे अधिकांश मित्र आज आए थे गाल्सवर्धि परिवार की एक सदस्य विवाहिता थी पुत्री भी आई थी श्रीमती गाल्सवर्धि आज नहीं आ सकी सूचना बहुत देर से दी गई थी अब हमारे पास एक हाल भी है खास बड़ा जिसमें लगभग दो व्यक्ति अथवा इससे अधिक भी आ सकते हैं इसमें एक बड़ा सा कोना है जिसमें पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी अब मेरी सहायता के लिए भारत से एक और व्यक्ति आ गया है मुझे स्विट्जरलैंड में बड़ा आनंद आया जर्मनी में भी प्रोफेसर डायसन बहुत ही कृपालु रहे हम दोनों साथ लंदन आए और दोनों ने यहाँ काफ़ी आनंद लिया प्रोफेसर मैक्स मूलर भी बहुत अच्छे मित्र हैं कुल मिलाकर इंग्लैंड का काम मजबूत हो रहा है और सम्मान्य भी यह देखकर कि बड़े बड़े विद्वान सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे हैं मैं शायद अगली सर्दियों में कुछ अंग्रेज मित्रों के साथ भारत जाऊंगा, यह तो बात हुई अपने बारे में उस धार्मिक परिवार का क्या हाल है मुझे विश्वास है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है अब तो तुम्हें फोक्स का समाचार सुनने को मिला होगा मुझे डर है कि उसके आजहाजी यात्रा शुरू करने के एक दिन पहले मेरे यह कहने से कि तुम तब तक मेबेल से विवाहित विवाह नहीं कर सकते जब तक तुम काफ़ी कमाने न लगो वह कुछ निराश हो गया था क्या मेबेल अभी तुम्हारे यहाँ है उससे मेरा प्यार कहना तुम अपना वर्तमान पता भी मुझको लिखना माँ कैसी है मुझे विश्वास है कि फ्रांसिस पुरवत पक्के खड़े सोने की तरह हैं अलबर्टा तो संगीत और भाषाएँ सीख रही होंगी पुरवत खूब हंसती होंगी और खूब सेब खाती होंगी हाँ आजकल फल बादाम ही मेरा मुख्य आहार है एवं वे मुझे काफ़ी अनुकूल जान पड़ते हैं यदि कभी उस अज्ञात उच्च देशी बूढ़े डॉक्टर के साथ तुम्हारी भेंट हो तो यह रहस्य उन्हें बतलाना मेरी चर्बी बहुत कुछ घट चुकी है जिस दिन भाषण देना होता है उस दिन अवश्य पौट्रिक भोजन करना पड़ता है हासिल का क्या समाचार है उसकी तरह के मधुर स्वभाव का कोई दूसरा बालक मुझे दिखाई नहीं दिया उसका समग्र जीवन सर्वविध आशीर्वाद से पूर्ण हो मैंने सुना है कि जरथुष्ट के मतवाद के समर्थन में तुम्हारे मित्र कोरा भाषण दे रहे हैं इसमें संदेह है नहीं कि उनका भाग्य विशेष अनुकूल नहीं है कुमारी एड्रिज तथा हमारे योगानंद का क्या समाचार है ज ज ज गोष्ठी की क्या खबर है और हमारी श्रीमती नाम याद नहीं है कैसी हैं ऐसा सुना जा रहा है कि हाल ही में आधा जहाज भरकर हिंदू बौद्ध मुसलमान तथा अन्य और ना जाने कितने ही संप्रदाय के लोग अमेरिका आ पहुँचे हैं तथा महात्माओं की खोज करने वाले ईसाई धर्म प्रचारकों आदि का दूसरा दल भारत में घुसा है बहुत खूब भारतवर्ष तथा अमेरिका ये दोनों देश धर्म उद्योग के लिए बने जाने बने जान पड़ते हैं किंतु जो सावधान विधर्मियों की छूत खतरनाक है श्रीमती स्टर्लिन से आज रास्ते में भेंट हुई आजकल वे मेरे भाषण सुनने नहीं आती यह उनके लिए उचित ही है क्योंकि अत्यधिक दार्शनिकता भी ठीक नहीं है क्या तुम्हें उस महिला की याद है जो मेरी हर सभा में इतनी देर से आती थी कि उसको कुछ भी सुनने को न मिलता था किंतु तुरंत बाद में वह मुझे पकड़ इतनी देर तक बातचीत में लगाए रखती थी कि भूख से मेरे उधर में बाटरलू प... का महासंग्राम छिड़ जाता था वह आई थी लोग आ रहे हैं तथा तो और भी आएंगे यह आनंद का विषय है रात बढ़ती जा रही है, अतः तो जो न्यूयॉर्क में भी क्या ठीक ठीक। कायदे का पालन करना आवश्यक है प्रभु निरंतर तुम्हारा कल्याण करे मनुष्य के प्रवीण रचयिता ब्रह्मा को एक ऐसे निर्दोष रूप की रचना करने की इच्छा हुई जिसका अनुपम स्वसठ की सुंदरतम कृतियों में सर्वोत्तम हो इसके लिए उसने महाकांक्षा से समस्त सुंदर वस्तुओं का एक साथ आवाहन कर अपने शाश्वत मन में एकत्र किया और उनको एक चित्र की भांति उत्कृष्ट तथा आदर्श रूप दिया ऐसे दिव्य ऐसे आश्चर्यजनक आदि रूप से उस सौंदर्य राशि की रचना हुई कालिदासकृत अभिज्ञान शाकुंतलम जो जो तुम हो मैं केवल इतना और जोड़ देना चाहता हूँ कि उसी रचयिता ने समस्त पवित्रता समस्त उद उदाराशहता तथा अन्य समस्त गुणों को भी एकत्र किया और तब जो की रचना हुई शुभाकांक्षी विवेकानंद पुनस् सेवियर दंपति तुम्हें अपनी शुभकामनाएँ भेज रहे हैं उनके निवास स्थान से ही मैं यह पत्र लिख रहा हूं विवेकानंद कुमारी एलेन एन या हरिदासी नामक एक शिष्य को लिखित एयरली लार्ज रिजवे गार्डन्स बिम्बर्डन इंग्लैंड 8 अक्टूबर अठारह सौ छियानवे स्विट्जरलैंड में मुझे पूर्ण विश्राम मिला एवं प्रोफेसर पास पाल डायसन के साथ मेरी विशेष मित्रता हो गई है वस्तुतः अन्य स्थानों के अपेक्षा यूरोप में मेरा कार्य अधिक संतोषजनक रूप से बढ़ रहा है तथा भारतवर्ष में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा लंदन में पुनः कक्षाएँ चालू हो गई हैं आज तत् प्रथम व्याख्यान होगा अब मुझे एक ऐसा सभागृह मिल गया है जिस पर मेरा ही नियंत्रण है उसमें 200 या उससे भी अधिक व्यक्ति बैठ सकते हैं यह तो तुम जानती ही हो कि अंग्रेज लोग कितने दृढ़ चित्त होते हैं अन्य जातियों के अपेक्षा उन लोगों में पारस्परिक ईर्षा की भावना भी बहुत ही कम होती है और यही कारण है कि उनका प्रभुत्व सारे संसार पर है दासता की प्रतीक खुशामद से सर्वथा दूर रहकर उन्होंने आज्ञा पालन पूर्ण स्वतंत्रता के साथ नियमों के पालन के रहस्य का पता लगा लिया है प्रोफेसर मैक्स मूलर अब मेरे मित्र हैं मुझ पर लंदन की छाप लग चुकी है र नामक युवक के बारे में मुझे विशेष कुछ ज्ञात नहीं वह बंगाली है तथा कुछ कुछ संस्कृत भी पढ़ा सकता है तुम तो मेरी इस दृढ़ धारणा से परिचित ही हो कि जिसने काम कांचन पर विजय नहीं पाई उस पर मुझे कतई भरोसा नहीं तुम उसे सैद्धांतिक विषयों की शिक्षा देने का अवसर प्रदान कर देख सकती हो किंतु वह राजयोग कभी भी न सिखा पाए जो नियमित रूप से उसमें प्रशिक्षित नहीं उसके लिए इससे खिलवाड़ करना नितांत खतरनाक है साधनंद के संबंध में कोई डर नहीं है वर्तमान भारत के सर्वश्रेष्ठ योगी का आशीर्वाद उसे प्राप्त है तुम क्यों नहीं शिक्षा देना प्रारंभ करती हो इस रालक की अपेक्षा तुम्हारा दार्शनिक ज्ञान कहीं अधिक है कक्षा की नोटिस निकालो तथा नियमित रूप से धर्म चर्चा करो और व्याख्यान दो अनेक हिंदुओं यहाँ तक कि मेरे किसी गुरुभाई को अमेरिका में सफलता मिली है इस संवाद से मुझे जो आनंदानुभूत होती होती है उससे सहस्र गुना अधिक आनंद मुझे तब प्राप्त होगा जब मैं यह देखूंगा कि तुम लोगों में से किसी ने इसमें हाथ बटाया है मनुष्य दुनिया को जीतना चाहता है किंतु अब अपने संतान के निकट पराजित होना चाहता है ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करो शुभाकांक्षी विवेकानंद 304, श्रीमती ओली बुल को लिखित बिबल्डन इंग्लैंड 8 अक्टूबर अठारह सौ प्रिय श्रीमती बुल जर्मनी में प्रोफेसर डैसन के साथ मेरी भेंट हुई थी खेल में मैं उनके उनका अतिथि था हम दोनों एक साथ लंदन आए थे तथा यहाँ पर भी कई बार उनसे मिलकर मुझे विशेष आनंद मिला धर्म तथा समाज संबंधी कार्य के विभिन्न अंगों के प्रति यद्यपि मेरी पूर्ण सहानुभूति है फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रत्येक के कार्यों का विशेष विभाग होना नितांत आवश्यक है वेदांत प्रचार ही हमारा मुख्य कार्य है अन्य कार्यों में सहायता पहुँचाना भी इसी आदर्श का सहायक होना चाहिए आशा है कि आप इस विषय को शारदा शारदानंद के हृदय में अच्छी तरह दृढ़ता के साथ जमा देंगे क्या आपने प्रोफेसर मैक्स मूलर रचित श्री कृष्ण संबंधी लेख पढ़ा यहाँ पर इंग्लैंड में प्राय सभी लोग हमारे सहायक बनते जा रहे हैं न केवल हमारे कार्यों का यहाँ पर विस्तार हो रहा है अपितु उनको सम्मान भी मिल रहा है शुभाकांक्षी विवेकानंद